महाभारत द्रोण पर्व सप्तविंशत्यधिक शतमोध्याय भीमसेन का कौरव सेना में प्रवेश द्रोणाचार्य के सारसी सहित रथ का चूर्ण कर देना तथा उनके द्वारा धृतराष्ट्र के ग्यारह पुत्रों का वध अवशिष्ट पुत्रों सहित से सेना का पलायन भीमसेन वाच ब्रह्मे सेंद्र वरुणा नव यह पुरात तयोर्विद्य ते भयम् भीमसेन ने कहा महाराज जो रथ पहले ब्रह्मा महादेव इंद्र और वरुण की सवारी में आ चुका है उसी पर बैठकर कर श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के लिए गए हैं अतः अच्छा उनके लिए तनिक भी भय नहीं है गच्छा में आपकी आज्ञा सिरोधारी करके यह मैं जा रहा हूँ आप शोक या चिंता न करें मैं उन पुरुष सिंह से मिलकर आपको सूचना दूंगा संजय धृष्टुम ना बलवान पुनः पुनः संजय कहते हैं राजन ऐसा कहकर बलवान भीम राजा युधे को धृष्टुम तथा तो अन्य सुहृदों की देखरेख में कर वहां से चल रिये धृष्ट दुम चेदमाह भीमसेनो महाबल विद्हते महाबाहो यथा द्रोणो महारथ ग्रहणे धर्मराजस्य सर्वोपायेन वर्तते जाते समय महाबली भीमसेन ने धृष्ट तुम्हें से इस प्रकार कहा महाबाहु तुम्हें तो यह मालूम ही है कि महारथी द्रोण सारे उपाय करके कि किस प्रकार धर्मराज को पकड़ने पर तुले हुए हैं याद संरक्षणे राज्य कार्य माख्यम ही अतः ध्रुप नंदन मेरे लिए वहां जाने की ऐसी आवश्यकता नहीं जैसे यहां रहकर राजा की रक्षा करने की है यही हम लोगों के लिए सबसे महान कार्य है प्रयासे धर्मराजने परंतु जब कुंतीनंदन महाराज ने इस प्रकार मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दी है तब मैं उन्हें कोरा जवाब नहीं दे सकता उनकी आज्ञा टाल नहीं सकता अतः जहाँ मरणासन जयद्रथ खड़ा है वहीं मैं जाऊँगा मुझे बिना किसी संशय के धर्म राज्य के आज्ञा के अधीन रहना चाहिए अतः अच्छा अब मैं भाई अर्जुन तथा बुद्धिमान सात्यकी के पथ का अनुसरण करूंगा अब तुम सावधान हो प्रयत्न पूर्वक रणभूमि में तुंती कुमार राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो इस युद्ध स्थल में यही हमारे लिए सब कार्यों से बढ़कर महान कार्य है तम महाराज धृष्ट दुम नो मृकोदरम इचितम ते करमी गल छ पार्था महाराज यह सुनकर धृष्ट दुम्ड ने भीमसेन से कहा कुंती तुम कुछ भी सोच विचार न करके जाओ मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब कार्य निग्रह धर्म राज्य प्रकट सही युगे द्रोणाचार्य संग्राम में धृष्ट का वध किए बिना किसी प्रकार धर्मराज को कैद नहीं कर सकेंगे तथो उन्हें क्षेत्र अभिवाद्य ज्यम्रय गुण तब भीम सेन पांडवपुत्र राजा युधिष्ठिर को धृट के हाथ में सौंप कर अपने बड़े भाई को प्रणाम करके जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसी पर चल दिए पर कौन से यो धर्म राजे न भारत आघ्रात तथा मृत श्रावित शुभा भारत उस समय धर्मराज धर्मराजिष्टि ने कुंती कुमार भीमसेन को गले से लगाया जिसका उसका सिर और उन्हें आशीर्वाद सुनाए अर्चितां प्रदक्षिंग कैरात कम मधु दुगुण द्रविणो वीरो मद रक्ता तन्नंतर पूजित एवं संतु, संतुष्ट चित्त हुए ब्राह्मणों की परिक्रमा करके आठ प्रकार की मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करने के पश्चात ने कोत मधु का पान किया अनलोह अन्य दुर्वा गोरोनामृतम अक्षतम दरे चिट्ठ मंगल आच अग्नि गौ सुवर्ण दुर्वा गोरोचन अमृत घी अक्षत और दही इन आठ वस्तुओं को मांगलिक कहते हैं फिर तो वीर भी भीम से इनका बल और उत्साह दुगना हो गया उनके नेत्र मद से लाल हो गए थे विप्रय स्वस्थ विजयोत्चित पश्चिम देवात्म विजय आनंद उस समय ब्राह्मणों ने स्वस्थ वाचन किया जिससे विजय लाभ सुचित होता था उन्हें अपनी बुद्धि विजयानंद का अनुभव करती सी दिखाई दी अनोम सेनो महाबाहू कवची शुभ कुंडली सतल शरथो रथ नाम अनुकूल हवा चलकर उन्हें शीघ्र ही अवश्यम विजय की सूचना देने लगी रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन कवच सुंदर कुंडल बंद और दस्ताने धारण करके रथ पर आरूढ़ हो तस्य महाबाहू भीम से उनका काले लोहे का बना हुआ स्वर्ण जटित अमूल्य बहुमूल्य कवच उनके सारे अंगों में सट बिजली सहित बैग के समान सुशोभित हो रहा था पीतर ताशित शोभेश सुवेषिता कंठ त्राणी न चाह्राजु इवाम्बूत लाल पीले काले और सफेद से अपने शरीर को सुसज्जित करके कंठत्राण कंठत्र कर वे इंद्रधनुषयुक्त मेघ के समान शोभा पा रहे थे प्रयाते ए भी मसेन एतो तव सैन्य पंच जन्य रो घोर पुनरा शिव प्रजानाद जब भीमसेन युद्ध की इच्छा से आपकी सेना की ओर प्रतीत हुए उस समय पुनः पांच जनसंख्य की भयंकर ध्वनि प्रकट हुई महाबाहूम धर्म पुत्रो भाष त्रिलोकी को डरा देने वाले उस घोर एवं महान सिंहनाथ को सुनकर धर्मपुत्र युद्ध टिन्ह जाते हुए महाबाहू भीमसेन से पुनः कहा कारि प्रवी पृथिवी चातरीक्ष विनादय शूनम जस नाप्ले सोम युद्धते साधते साधम चक्र गाधर म देखो यह विष्णुवंश के प्रमुख वीर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर से शंख बजाया है यह शंख इस समय पृथ्वी और आकाश दोनों को अपनी ध्वनि से परिपूर्ण किए देता है निश्चय सभ्य साची अर्जुन के भारी संकट में पड़ जाने पर चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं आह कुंते नाप मध्य दर्शन द्रौपदी चुभद्रा चंत सह बंधु भी आज अवश्य माता कुंती किसी दुखद अपशगुन की चर्चा करती होंगी बंधुओं से द्रौपदी और सुभद्रा भी कोई अशगुन देख रही होंगी सभी मुक्त यात्रा धनंजय हम मुयंती वही में सर्वाधन जय दीक्ष अर्जुन है वहां जाओ आज अर्जुन को देखने के लिए मेरी सारी दिशाएं मोहा छन्न हो रही हैं सात्विकी को न देख पाने के कारण भी मेरे लिए सारी दिशाओं में अंधेरा छा गया है गच्छ गच्छे गुरुना सो तथ तो पांडु राज भ्राम भ्रतु प्रिय राजन इस प्रकार जाओ जाओ कहकर बड़े भाई के आज्ञा देने पर उदर में ब्रिक नामक अग्नि को धारण करने वाली प्रतापी पांडव पुत्र त्रभीमसेन के के बने हुए दस्ताने पहनकर हाथ में धनुष ले वहां से जाने के लिए तैयार हुए वे भाई का प्रिय करने वाले भाई थे और बड़े भाई के भेजने से ही वहां से जाने को उद्यत हुए थे आहत्य दुन भीम शंख बजाकर बारंबार धनुष की प्रतंसा खींचते हुए सिंह के दहाड़ने के समान भयंकर गर्जना की तेन शब्देन वीराण पातेम दर्शय घोर महात्मा अमित्रम सहसा अभियात उस तुम शब्द के द्वारा बड़े बड़े वीरों के दिल दहलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हुए उन्होंने सहसा शत्रुओं पर धावा बोल दिया जमना है विशोके ना मनो उस समय विशोक नामक सारथी के द्वारा संचालित होने वाले मन और वायु के समान वेघशाली तीव्रगामी और सुशिक्षित सुंदर घोड़े हर्ष सूचक शब्द करते हुए उनका भार वहन करते थे आरुजन विरुजन पार्थोज विकर्षस् पाणीना संप्रकर्षण विमर्शस् सेनाग्रम समलोड़ कुंती कुमार भीम अपने हाथ से धनुष की डोरी खींचकर चलाते उसे भली भांति कान तक खींचते बाणों की वर्षा करते तथा शत्रुओं को घायल करके उनके अंग भंग करते हुए सेना के अग्रभाग को मथे डालते थे तम प्रयाण तम महाबाह ृष्टु तो यु शूहरा भगवंत इवामरा इस प्रकार यात्रा करते हुए के पीछे पांचाल और सोमीर भी चले मानो देवगण देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हो तम समेत महाराज ताब का पर्यवरियन्सल चितित्रसे कुंडल कुंडे देवी दुर्मुखो दुस्सह कर्ण सेलस्तता मुखो दीर्घबा सुदर्शन विन्दारक सुच सुषो दीर्घ लोचन अभियो रौद्र कर्मा चुवर्मा दुर्विमोचन शोभनो रथा श्रेष्ठ सैन्य पदागा तैयत्ता समरे तैयत्ता महाराज उस समय आपके पुत्रों ने भीमसेन का सामना करके उन्हें रोका दुस्सल चित्रसेन कुंडभेदी भे, विमंसती दुर्मुख दुस्सह दिवर्ण शल विंद हनुविंद सुमुख दीर्घ सुदर्शन बृंदारक सुहस्त सु दीर्घलोचन अभय रौद्रकर्मा सुवर्मा और दुर्व्यमोचन इन शोभाशाली दशी श्रेष्ठ वीरों ने अपने सैनिकों और सेवकों के साथ सावधान एवं प्रयत्नशील होकर सम्रांगण में भीमसेन पर धावा किया तय समन्ता सूरय समरेश महारथक्ष तु कौन से यो भीमसेन अभ्यवर तेगी न सिंह क्षुत्र में उन सूरवीरों के द्वारा समरभूम में महारथी भीम सब ओर से घिर गए थे उन सबको सामने देखकर पराक्रमशाली कुंती कुमार भीमसेन उसी प्रकार वेग से आगे बढ़े जैसे सिंह की ओर बढ़ता है। ते तत्र वीरा परंतु जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढक लेता है उसी प्रकार वे वीरगण अपने बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करते हुए वहाँ बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करने लगे सकान चत्य वेगेन द्रोण कम उपाद्रवत भीमसेन अपने वेग से उन सबको लांग कर द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े और सामने खड़ी हुई गज सेना को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगे सोच रहे नहीं पवना पवन पुत्रीम ने संपूर्ण दिशा में बारंबार वाणों की वर्षा करके उनके द्वारा थोड़े ही समय में उस गज सेना को मार भगाया त्रास व गर्ज तेना वने मृगा सर्वे नंदन तो वैरवाण जैसे सरभ की गर्जना से भयभीत हो वन के सारे मृग भाग जाते हैं उसी प्रकार भीमसेन से डरे हुए समस्त गजराज भैरव स्वर से आर्तनाद करते हुए भाग निकले पुनश्चाति वे गहना त्रोणादी तमवारी वित्त फिर उन्होंने बड़े से द्रोणाचार्य की की सेना पर की। उस समय उत्ताल तरंगों के साथ उठे हुए महासागर को जैसे तट की भूमि रोक देती है उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने भीमसेन को रोका ललाटेड चैनम नाराचीन स्मय ऊर्धरश्मी ऋ विभवन पांडव द्रोण ने मुस्कुराते हुए से नाराज चलाकर भीमसेन के ललाट में चोट पहुंचाई उस नाराज से पुत्र ऊपर पांडुपुत्र किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। मायम फाल भीम करे सत्य पूजा धरम द्रोणाचार्य समझकर कि यह भीम भी अर्जुन के समान मेरी पूजा करेगा उनसे इस प्रकार बोले न नते सक्या भीम से मम निर्जित समु महाबल महाबली तुम समर्भु में आज मुझ शत्रु को पराजित किए बिना इस शत्रु सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे यदि कृष्ण प्रवेशो मते मम अनेक सत्यम बे प्रवेश तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन मेरी अनुमति से इस सेना के भीतर घुस गए हैं यदि इच्छा हो तो उसी तरह तुम भी जा सकते हो अन्यथा मेरे इस सैन्य ब्यू में प्रवेश नहीं करने पाओगे अथ भी मत तथा गुरुवाक्यम क्रुद्ध प्रोवाच भय द्रोणम रक्तताम क्षण गुरु का यह वचन सुनकर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो गए वे बड़े उवली के साथ द्रोणाचार्य से निर्भय होकर बोले तबाजुनो बल ब्रह्म ब्रह्मवंधो अर्जुन तुम्हारी अनुमति से इस सम्रांगण में नहीं प्रविष्ट हुए हैं। वे तो दुर्जय है देवराज इंद्र की सेना में भी घुस सकते है तेन वही परमा आम पूजा कुरता तो नाजुनोहम घृणी द्रोण भीमसेनोस्मित ऋपु उन्होंने तुम्हारी बड़ी पूजा करके निश्चय ही तुम्हें सम्मान दिया है परंतु द्रोण मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ मैं तो तुम्हारा शत्रु भीमसेन हूँ पिताम गुरु बंधु तथा पुत्रा सु मन्यामहे सर्वे भव प्रणता तुम हमारे पिता गुरु और बंधु हो और हम तुम्हारे पुत्र के तुल्य हैं हम सब लोग यही मानते हैं और सदा तुम्हारे सामने प्रणत भाव से खड़े होते हैं अद्य तद विभ्री तम ते यदि शत्रु आत्मा मनते तत्था एसते शत्रो कर्म भी मरोम्य हम परंतु आज तुम्हारे मुंह से जो बात निकल रही है उससे हम लोगों पर तुम्हारा विपरीत भाव दक्षित होता है यदि तुम तो अपने आप को शत्रु मानते हो तो ऐसा ही सही या मैं भीमसेन तुम्हारे शत्रु के अनुरूप कर्म कर रहा हूँ अथोभ्राम्य ग् भीम काल्डाजन राज कर भीम सेन ने गा उठा ली मानो जमराज ने कालदंड हाथ में ले लिया हो उन्होंने उस गदा को घुमाकर द्रोणाचार्य पर दे मारा किंतु द्रोणाचार्य शीघ्र ही रस से कूद पड़े साधम जानम द्रोण सापोषे राम रद जब जो धान बहायुर्वृक्षान जैसे हवा अपने वेग से वृक्षों को खाड़ फेंकती है उसी प्रकार उस गदा ने उस समय घोड़े सारथी और ध्वज द्रोणाचार्य के रथ को चूर चूर कर दिया और बहुत से योद्धाओं को भी धूल में मिला दिया तम पुनः परिस्ते तव पुत्रा रथोत्तम अन्नम तू रथ जा जा उस समय उस श्रेष्ठ महारथी वीर को आपके पुत्रों ने पुनः आकर चारों ओर से घेर लिया योद्धा में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य दूसरे रथ पर बैठकर कर के द्वार पर आ पहुंचे और युद्ध के लिए उद्यत हो गए तथा क्रुद्धो महाराज अभी मसेना पराक्रम अग्रत चंदना से महाराज तब क्रोध में भरे हुए पराक्रमी भीमसेन ने सामने खड़ी हुई रथसेना पर गाणों की वर्षा आरंभ कर दी ते व्यमान आह पुत्रा महारथा धीम धीम बला युद्धे योदी अंति जय में भयंकर बलशाली विजयाभिलाषी आपके महारथी पुत्र बाणों की मार खाकर भी सम्रांगण में भीमसेन के साथ युद्ध करते रहे शासन शासन कुपित ने पांडुनंदन भी उनके ऊपर एक तीखी रक्त रथ शक्ति चलाई जो संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी आपतंतिम महाशक्तिम तव पुत्र प्रणोदिताम दिधा चिखेदीम आपके पुत्र के चलाए हुए उस महाशक्ति को अपने ऊपर आती दे। धीम ने उसके दो टुकड़े कर दिए वह एक अद्भुत सी बात हुई वधी फिर अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान भीम ने दूसरे तीन बाणी तीखे बाणों द्वारा कुंडभेदी सुसैन तथा दर्गलोचन दीर्घरोमा इन तीनों को मार डाला जो आपके पुत्र थे ततो तथो वृंदारकमरम गुरुनाम कीर्तिवर्धनम पुत्राणाम तव वीराणाम युद्धताम अवतीत पुनः तत्पश्चात आपके अन्य वीर पुत्रों के युद्ध करते रहने पर भी उन्होंने पुनः की कीर्ति बनाने वाले वीर बृंदारक का वध कर दिया अभ्यम रौद्र त्रिभेत्री नवधी त्रिभे त्रि नीम पुनरव इसके बाद भीम ने पुनः तीन मारकर अभय रौद्रकर्मा तथा दुर्विमोचन दुर्विरोन आपके इन तीन पुत्रों को भी मार गिराया व्यमाराज पुत्रास्तव बड़ीयसा भीम प्रहरता श्रेष्ठम समंतात्न महा राज अत्यंत बलमान भीमसेन के भाणों से घायल होते हुए आपके पुत्रों ने योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन को फिर चारों ओर से घेर लिया थे सर भीम करमाशो पांडव युदी मेघा इवाहत पापा ये धारा भिधर धर्म जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जल धाराओं की वर्षा करते हैं उसी प्रकार वे आपके पुत्र युद्ध स्थल में भयंकर कर्म करने वाले पांडु पांडुपुत्र भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे स तद बाण वर्षम अश्म वर्ष मेवाचल प्रतिष्क्षण पाण्डुता यादों न प्राप्य देव पत्थरों की वर्षा ग्रहण करते हुए पर्वत को कोई पीड़ा नहीं होती उसी प्रकार पांडुपुत्र उस वर्षा को सहन करते हुए भी नहीं हुए सहित तो सुमरमाण सुतम प्रसन्न देव कौंतेम अक्षय कुंती नंदन भीम ने हसते हुए ही अपने बाणों द्वारा एक साथ आए हुए दोनों भाई विंद और अनुविंद को तथा आपके पुत्र सुवर्मा को भी यम पहुंचा दिया तथा ते सुदर्शन पुत्रेष्ठ तदनंतर उन्होंने में आपके भीर पुत्र सुदर्शन उर्णनाभ को घायल कर दिया इससे वह तुरंत ही गिरा और मर गया सोच पाण्डुनंदन ने संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिपात करके अपने भाणु द्वारा थोड़े ही समय में उस रथ सेना को नष्ट कर दिया तथो वही रथ घोष अगर्जित मृगा इव भज्य मना तो पुत्र तदनंतर भीमसेन के रथ की घरघराहट और गर्जना से सम्रांगण में मृगों के समान भयभीत हुए आपके पुत्रों का उत्साह भंग हो गया सर्वे अनुया जाते पुत्राणाम ते, पुत्रा ते महद वे सबके सब भीमसेन के भय से पीड़ित हो तथा भाग खड़े हुए कुंती कुमार भीमसेन ने आपके पुत्रों की विशाल सेना का दूर तक पीछा किया विध सम राजन त्यक्त्वा राजन उन्होंने रण क्षेत्र में सब और कौरवों को घायल किया महाराज भीमसेन के द्वारा मारे जाते हुए आपके सभी पुत्र उन्हें छोड़कर अपने उत्तम घोड़ों को हाँकते हुए रणभूमि से दूर चले गए तान सू नर्जित्य समरे भीमसे नो महाबल सिंहनाथ रवम चक्रे बाहु उन सबको संग्राम में पराजित करके महाबली पांड पुत्र पांडुपुत्री अपने भुजाओं पर ताल ठोकी और सिंह के समान गर्जना की तल शब्दी रथाली कम हरा भरा रथ नापी द्रोणाली कम उपाद्रवत बड़े जोर से ताली बजाकर भी महाबली भीम ने रथ सेना को दिया और श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाओं को चुन चुन कर मारा फिर समस्त रथियों को लांग कर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा बोल दिया जद्रथवद भीम धावाक्रमे सप्तिक शतमोध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जद्रथवद पर्व में भीमसेन का प्रवेश और भयंकर पराक्रम विचक एक अध्याय पूरा हुआ